महाभारत आदि पर्व सर्प यज्ञ के ऋत्विजों की नामावली सर्पों का भयंकर विनाश तक्षक का इंद्र की शरण में जाना तथा वासुकी का अपनी बहन से आस्तिक को यज्ञ में भेजने के लिए कहना सौरक सर्प सत्रे तदारा पांडवेजस्मत जन्मे जयच केज पर सोनक जी ने पूछा सूचनंदन पांडववंशी बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बने थे के सदस्य बभोवश्च सर्प सत्रे विषाद जन रेद्यथम पन्नगा महाभय उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में जो सर्पों के लिए महान भयदायक और विषाद था कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे सर्व बिस्तर सस्तात भूमर् सर्प सत्र विधानज्ञ विजा के चूतज तात ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए सूतपुत्र यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहाँ उपस्थित थे सौ त्रिवाच हंत कथे श्यामी नाम मनीष नाम ये ऋत्विज सदस्य तत्र तोता बभूवाथ ब्रम्हण शवन साम ख्या वेदविदां विद उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्वान् जयमिनी ब्रह्मागरव अथवा ध्वजोचापी पिंगल उग्र शिवाजी ने कहा सोनक जी मैं आपको उन मनुष्य महात्माओं के नाम बता रहा हूँ जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे उस यज्ञ में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता था होते थे उनका जन्म चवन मुनि के वंश में हुआ था वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौस् उद्घाता जैमिनी ब्रह्मा तथा सारगरो और पिंगल पिंगलधुथे सदस्वद्यास पुत्रश सहाजवान्दा प्रमतक श्वेतक पिंगल अशुतो नारद पर्वतस्तथा पर्वत आत्रेयकुंडच्द्वज कालघटस्तथा वृद्ध जपस्वाध्यायशीलवान्हलो देंवशरमा च मौद्गल्य सौरभ एक चा च बहवो ब्राह्मण वेदपारगा तदास्त पीक्षित इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेदव्यास उदालक प्रमतक श्वेतकेतु पिंगल असित देवल नारद पर्वत आत्रेय कुंड जठर द्विजश्रेष्ठ कालघट वात्स्य जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े शुत्र कोहल देवशर्मा मौद्गल्य तथा समसौरभ ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्पय यज्ञ में सदस्य बने थे जो वत्थ जो वत्वेथ तथा सर्प सत्रे महाकृत अह्य प्रापत घोरा प्राणी भयावह उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में जो जो ऋत्विज लोग आहुतियाँ डालते तो प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहाँ आ आकर गिरते थे कुल्याम संप्रवर्ति वह गंध चतुमलो दह्यता मनुष्य नागों की चर्बी और मेज से भरे हुए कितने ही नाले बह चले निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी अश्रू यथा निशम शब्द पच्चताम चाग निनावृतम जो आग में पड़ रहे थे जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था तक्षक स्तूस नाग इंद्र पुरेशनम ग्रुत्व राज दीक्षित नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया तत्र सर्वे यथावृत्तम आक्षाज भुज गोतम अगछरणीत आग कृत पुरम वहाँ उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण मिली तम प्राह तो न हतक्षक तवास्तीक सर्प सत्रा कदाचन तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा नागराग तक्षक तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ में कदापि कोई भय नहीं है प्रसाद तो मैं पूर्व तवार्था पिताबह तस्मा तव भयम दास्तू ते मानसो ज्वर तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए शोत्रवाच एवं तस्ते न तत स भज गोतम वास भवले सुखी उग्र कहते हैं इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा अजस्त्रम अजसनौ नागेश दुखित दुखितः से सरिवार सुखी पर्यतप्यत नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बज गया था यदि एक वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे हृदय भगनी मृदम सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया उनके हृदय में चक्कर आने लगा अत वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले दह्यंतंगा भद्रे न दिशा प्रतिभाती मे मन दृष्टिभ्राम्यति मेती हृदय दीर्यतीव दिप्ते पतिश्यामसोदीतेस भद्रे मेरे अंगों में जलन हो रही है मुझे दिशाएं नहीं सूझती मैं शिथिलता हो रहा हूँ और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है मेरे नेत्र घूम रहे हैं हृदय अत्यंत विदीर्ण सा होता जा रहा है जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पडूंगा पारक्षित यज्ञोस वर्तते स्म जिघांसया व्यक्तम मयापि ग्यम जन्मेदय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है निश्चय ही अब मुझे भी हम लोग जाना पड़ेगा अयम सकाल संप्तो जदर्थम जरदको मया दत्तात्र बहन जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरदको मुनि से किया था उसका यह अवसर आ गया है तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो आस्तिकोतम प्रतिमा पूर्व स्वायमाह पिता श्रेष्ठ डाग कन्या पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा तदवश्ये ब्रूहिवश्यम स्वक कुमार वृद्ध संतम ममाद्यम संभृत मोक्षारेद वेतम अतवश्य आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है ये श्री महाभारते आदिपर्वणे आस्तिपर्वणे सर्पत्रे वाशु वाक्य पंचाशत्तमध्याय